नमस्कार आज 28 जनवरी 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर के आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग कुछ सप्ताह से श्रीमद् भागवत गीता या कृष्ण गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के क्रम में अभी हम लोग द्वितीय अध्याय जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है उस अध्याय का अध्ययन जारी है उसे और आगे बढ़ाते हैं इस अध्याय के अंतर्गत सांख्य और ज्ञान योग दो बातें हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है अर्जुन की हताशा युद्ध न करने की इच्छा और मति मतिभ्रम के उत्तर में परमेश्वर ने ये ज्ञान जो पूर्ण विश्व को निगाह में रखकर अर्जुन को दिया अर्जुन निमित्त थे जिनके कारण सबको ये ज्ञान मिला और वो युगो युगों से हमारे लिए संरक्षित करने में कई ऋषियों का सहयोग रहा यही ज्ञान आज चूँकि हिंदुस्तान का सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है और साथ ही साथ करीब करीब सभी विशिष्ट संतों ने इस पर टीका टिप्पणी और अपनी दृष्टि से उसकी व्याख्या की है और ये व्याख्याएं कुछ भिन्न भिन्नताए लिए इसलिए हैं क्योंकि इन बातों के इन शब्दों के अर्थ अत्यंत गूढ़ हैं लेकिन यह बात स्पष्ट है कि गूढ़ता के बावजूद उसमें एक सरसता निरंतरता और ज्ञान की सर्वोच्चता स्थिर रूप से स्थापित दिखाई देती है तो हमने पिछली बार देखा था कि सांख्य क्या है जो परमेश्वर ने बताया था उसको अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में समझ लें कि सांख्य का मूल की मूल अवधारणा है कि यह आत्मा विनाशी है यह आत्मा मनुष्य के शरीर में रहती है न कभी जन्मी और न कि इसका कभी नाश हो सकता है इसे न तो अग्नि से जलाया जा सकता है न शस्त्र से काटा जा सकता है न जल से गीला किया जा सकता है न इसे वायु सुखा सकती है यानी ये इन भौतिक गुणों से परे है अगली बात जो आत्मा के बारे में बताई थी कि वो समस्त गुणों से भी परे है यानी हमारा शरीर इसमें होती है हमारी चित्त जिसमें मन बुद्धि अहंकार होते हैं और इन मन बुद्धि अहंकार ये शरीर भौतिक शरीर इन सबको वह आत्मा ही ऊर्जा देती है लेकिन इन सब से परे बने रहते तो परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है कि वो इस विश्व में भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है जैसा हमारा शरीर है ऐसा ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड की आत्मा परमेश्वर है और पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ होता है उसकी समस्त ऊर्जा परमेश्वर देता है और उसके बावजूद वो उससे असंपृक्त होता है उससे अप्रभावित होता है ऐसे ही हमारी आत्मा है जो हमारे शरीर हमारे चित्त मन बुद्धि अहंकार के साथ हम जो कुछ भी करते हैं वो सीमित स्वतंत्रता हमारे पास है लेकिन वो आत्मा उससे अप्रभावित रहता है उस आत्मा को हमारे मन बुद्धि अहंकार विचार कर्म क्रिया इन सब से कोई सरोकार नहीं होता आत्मा नित्य शुद्ध चैतन्य और मनुष्य के भीतर रहने वाला उसका वास्तविक परिचय है चूँकि हम माया के क्षेत्र में रहते हैं इसलिए हमें अपने शरीर से अहंता हो जाती है तब हम इस शरीर को अपना समझते हैं और यही शरीर जो इंद्रियों का घर है इसलिए इसको कुरुक्षेत्र भी कहते हैं शरीर को तो ये जो इंद्रियों का ग्रह है घर है इसमें होने वाले सुख दुख उन्हें हम अपना सुख दुख मानते हैं यही बात कृष्ण समझाते हैं कि यहाँ जो युद्ध में उपस्थित हैं वे स्वयं ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये नहीं होंगे या मैं नहीं होंगे या तुम नहीं होंगे इस तरह से वो सबकी आत्मा की, की अविनाशता या निरंतरता या सनातनता को इंगित करते हैं बताते हैं और बताते हैं कि तुम भी सदा थे मैं भी था तुम्हें इस बात का स्मरण न हो लेकिन मुझे ये मालूम है कि तुम भी सदा थे मैं भी सदा से था और सदा ही रहेंगे और ये शरीर निश्चित रूप से उसके लिए दुख करने का कोई कारण नहीं है वो कई कारण बताते हैं कि तुमको शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा अमर है उसके लिए शोक नहीं करना है सब कोई जो नाशवान है तो नष्ट होंगे ही उसके लिए शोक नहीं करना है और आ, शरीर को अगर आप अमर मानो तो भी शोक मत करो क्योंकि फिर जब अमरी है शरीर तो फिर उसके लिए शोक कैसा ये वो व्यंगात्मक रूप से बोलते हैं इस तरह से शोक करने का कोई कारण पूछते हैं कि कोई कारण हो तो बताओ शोक क्यों करना जो शोक उत्पन्न होता है वो इंद्रियों के संपर्क से होता है तो इंद्रिया संसार और आत्मा के बीच में एक सेतु है जब हम इस इंद्रियों के संपर्क को आत्मा से जोड़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दुखी हैं हम सुखी हैं इंद्रियों के जो गुणधर्म हैं वो हम अपने गुणधर्म मान लेते हैं जब इंद्रियाँ प्रसन्न होती हैं हम प्रसन्न होते हैं जब इंद्रियाँ दुखी होती हैं हम दुखी होते हैं लेकिन विद्वान वो है जो इन इंद्रियों के संपर्कों को त्याग देते हैं इंद्रियां अपने अपने कार्यों को कर रही हैं वो सुखी हैं वो दुखी हैं वो इंद्रियों की समस्या है मैं इनसे परे हूँ यह चिंतन सतत इंसान को करना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा को पहचान सकें उसमें स्थित हो सकें और अपना वास्तविक परिचय हम जान सकें और ये नहीं कर पाते हैं इसलिए हम संसार में दुखी दूसरा जो हमको यहाँ पर रिश्ते संसार में दिखाई देते हैं वो समस्त शरीर के रिश्ते हैं वो युद्ध करने के लिए कहते हैं कि तुम सुख दुख जीत हार लाभ हानि इनका जो जो द्वैत है इनके जो जोड़े हैं सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण विजय पराजय इन दोनों में किसी में भी मोह मत करो और फिर युद्ध में युद्ध युजस्व लग जाओ तो तुम किसी पाप के भागी नहीं होगे क्योंकि पाप के भागी क्यों नहीं होंगे पहली बात तो तुम क्षत्रिय हो तुम्हें किसी तरह का युद्ध में पाप नहीं लगेगा और फिर युद्ध एक थोपा हुआ होता है युद्ध सामने वाले ने आक्रमण किया एक युद्ध होता है जब तुम अपनी लालच से आक्रमण करो उस समय तुम्हें निश्चित रूप से कर्म फल है लेकिन ये तो धर्म युद्ध है यहाँ पर तुम छोड़ के चले जाओगे तो जनता को निरीह जनता को आतताइयों के हवाले छोड़ जाओगे तो उस परिस्थिति तुम पाप के भागी होगे फिर तुम्हारी कीर्ति कई जन्मों तक लोग अपर्ति में बदल देंगे सदा तुम्हें कहेंगे कि तुम भगोड़े हो जो महारथी हैं वो कहेंगे कि तुम डर कर भाग गए इसका तुम्हारे पास फिर कोई उत्तर नहीं होगा और सारी जनता वो भी तुम्हें क्षमा क्यों करेगी क्योंकि तुमने उनके लिए उनके पक्ष में खड़े होकर युद्ध नहीं किया और फिर तुम चूँकि क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्तव्य है उनकी रक्षा करना तुम्हारा भागना मोहजनक है क्योंकि तुम सामने अगर कोई अपरिचित सेना होती तो तुम तुरंत युद्ध में जुड़ जाते लेकिन वहाँ पर तुम्हारी परिवार की सेना है इसलिए तुम युद्ध से भागना चाहते हो तो जब किसी विशिष्ट परिस्थिति से परिणाम उत्पन्न होता है तो कृष्ण कहते हैं तुम कर्म फल के भागी होते हैं। यानी तुम्हारा कर्तव्य छोड़कर तुम इसलिए भाग रहे हो कि सामने परिवार के सेना, इसलिए कर्मफल के जनक हो अगर तुम सचमुच में ज्ञानी होते हैं, तो कभी ना तो मृत्यु से डरते हैं, ना अपने कर्तव्य को निभाने से डरते हैं। इसलिए उठो और युद्ध में जुट जाओ ये उन्होंने सांख्य का ज्ञान दिया इसके बाद तुरंत वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यही बात योग की दृष्टि से समझाता सांख्य की दृष्टि से अभी हमने ये बात समझी अब चूंकि यही बात तो सांख्य की दृष्टि से उन्होंने आत्मा की अविनाशता और जितने हमारे सामने जो युद्ध के लिए तत्पर लोग खड़े हैं उन सब से जो हमारा रिश्ता है वो मात्र शारीरिक रिश्ता है अन्यथा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते को तुम अपने कर्तव्य में बाधा समझो इसलिए कर्तव्य प्रथम और बाकी रिश्तेदारी का कोई उपयोग नहीं तो यहाँ पर उन्होंने एक निर्णय लेने के लिए उसे सांख्य का ज्ञान दिया जो सांख्य का ज्ञान देने के बाद तुरंत बाद बोलते हैं कि अब तुम्हें यही बात मैं योग की दृष्टि से समझाता योग का उन्होंने जो दो शब्दों में मतलब बताया कर्म सुकौशलम यानी कर्म करने में कुशलता स्किल इन एक्शन यानी हम काम कैसे करें ये कला है एक ही काम को हम बिना कला के कर सकते हैं गलत तरीके से कर सकते हैं और वही काम सही तरीके से कर सकते हैं ये बात कभी कभी बड़े अचरज पैदा करने वाली महसूस होती है जैसे आज हमार को किसी को दान देना है तो हम वही दान कर्मफल से मुक्त होकर दे सकते हैं और वही दान कर्मफल में बंध के भी दे सकते हैं यानी जिसके लिए हमको कई जन्मों तक उसके परिणामों को भोगना किसी की सेवा करना है किसी को दान देना है किसी का हित करना है वो भी हम दोनों तरह से कर सकते तो यहाँ जो योग का जानकार है योग का ज्ञानी है वो कर्म सुकौशलम यानी कर्म में कुशलता पूर्वक कार्य करता है वो हर कार्य अब कार्य कैसा कार्य जो संसार के समस्त कार्य हैं उनमें कुशलता अब इस कुशलता का निर्णय कैसे हो कि ये कैसी है वो आगे भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इस कुशलता का स्वरूप क्या है कि हम कैसे इस कर्म में कुशलता को करें ताकि संसार के बंधन से बच जाएं ना तो वहाँ पर हमको पुण्य का बंधन लगे ना पाप का बंधन लगे और दोनों के बीच के रास्ते से निकल जाएं अब चूंकि कर्म तो करने ही आप संसार में आए हो तो बिना कर्म किए तो कर ही नहीं सकते क्योंकि क्षण भर भी ऐसा नहीं होता जब कोई हम काम नहीं करें हम नहीं कुछ तो विश्राम कर रहे होते हैं कभी निंद्रा ले रहे होते हैं कभी भोजन कर रहे होते हैं कभी स्नान कर रहे होते हैं कभी पूजा कर रहे होते हैं कभी किसी से चर्चा कर भी व्यवसाय कर, कर रहे होते हैं कभी आगे का कोई ना कोई हम कार्यक्रम तय कर रहे होते बिना कर्म किए कोई व्यक्ति इस जीवन में नहीं रहता क्योंकि हमारा जीवन तीन गुणों से सतत आच्छादित होता है और वो जो हम कर्म करते हैं उन तीन में से किसी एक गुण विशेष के अधीन होता है या कुछ दो या तीन गुणों के सम्मिश्रण से होता है। हमारे जो कर्म होते हैं हम जो भी काम करते हैं तो अब उस कर्म की कुशलता का विवरण परमेश्वर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं पहले कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण होती है तीक्ष्ण से मतलब होता है एकाग्र होती है है ना उसकी मति में चंचलता की कमी होती है मति स्थिर चित्तता अधिक होती है है ना अगर हम अपने अंतर्दृष्टि से स्वयं के बारे में विश्लेषण करें तो हम में से कई लोग ये पाएंगे कि हम एक बात को सोचते सोचते दूसरी सोचने लग जाते होता ही दूसरी सोचते सोचते तीसरी सोचने लग जाते कभी कभी हम विचारों में बह जाते हैं जैसे सामने से एक व्यक्ति आके निकल गया पिछले साल वो आपसे कुछ पैसे उधार लिया था और वो दे नहीं गया हमारे विचार लगत शुरू हो जाते हैं देखो इसने पहले नमस्कार करता था अब नमस्कार भी नहीं किया पहले कम से कम दुकान पे आता था इसने आने से भी परहेज किया और फिर उसके बाद में और लोगों के बारे में विचार शुरू हो जाता था ऐसे संसार आजकल ऐसा ही हो गया फिर हम और लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं फिर हम अपनी स्थिति के बारे में सोचने लग जाते और इस तरह से विचारों में बह जाते हैं। तो ये योगी के लक्षण नहीं है ये लक्षण हमारे माया के अधीन होने के क्योंकि माया सतत आपके विचारों को हर लेती है और सतत इस तरह से हरती है कि हम अगर गलती से भी कहीं परमेश्वर का ध्यान करने जाएं तो वो ध्यान को हर फिर संसार में लगा देते तो सबसे पहली बात जो भगवान कृष्ण बताते हैं योग के बारे में वो है एकाग्र चित्तता या तीक्ष्णता बुद्धि की तीक्ष्णता जैसे अगर आप एक तीर बनाओ और उससे किसी दुश्मन पर वार करो और वो तीर वोठा होगा तो कोई काम नहीं करेगा वो अपने लक्ष्य पर पहुंचकर भी अपना काम नहीं कर पाएगा लक्ष्य भेद नहीं कर पाएगा उसकी तीक्ष्णता होगी तो ही लक्ष्य भेद कर पाएगा इसलिए सबसे पहली बात बुद्धि की तीक्ष्णता और एकाग्रता क्योंकि तीक्ष्णता वो है जो आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं और एकाग्रता वो है जहाँ पर उस लक्ष्य से आपकी निगाह हटती लक्ष्य पर ही निगाह है तो वो एकाग्रता है तो संसार में जब हम व्यवहार करते हैं तो सतत हमारा दिमाग भिन्न भिन्न चीज़ों पर एक साथ केंद्रित होता है कई विचार हमारे दिमाग में एक साथ होते कई बार हम यहाँ बात करते हैं हमारा दिमाग घर पे होता है हम होते हिंदुस्तान में दिमाग अमेरिका में चला जाता है क्योंकि और भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो सबसे पहली बात वो बताते हैं कि एकाग्र चित्तता बुद्धि की तीक्ष्णता <coughs> ये क्यों होती है बुद्धि की विभिन्नता या भटकाव वो कहते हैं कि जो संसार में जो इंद्रियों के विषय हैं वो इंद्रियों के विषय चूंकि भिन्न भिन्न हैं, और उन विषयों का ज्ञान लेते लेते बुद्धि भिन्नता में उलझ जाती भिन्नता में बह जाती क्योंकि आंखें कुछ देख रही हैं कान कुछ सुन रहे हैं नाक कुछ सुंग रही है जबान कुछ कह रही है चख रही है चमड़ी कुछ छू रही है और उसी समय मन इन सबको एक साथ एकाग्र करता एकत्रित करता क्योंकि मन एक वो स्थान है वो कलेक्टर है वो सबको एकत्रित करता है सारी जानकारियाँ ना का नाक गले जो और उसके बाद वो अंदर ही अंदर चिंतन करता है उन सब जानकारियों का विश्लेषण करता है और साथ ही साथ बुद्धि को प्रस्ताव देता है कि हमें इसके जवाब में क्या करना चाहिए बुद्धि फिर निर्णय लेती है कि हमको ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना तो इस स्थिति में हमको मन को सबसे पहले अगर हम नियंत्रण में रखें कि हम जो काम हमारे पास है उस लक्ष्य को ही सबसे पहले प्राथमिकता से ध्यान दें एकाग्र बुद्धि से उस काम को निपटाएं फिर अगले बार अगले बातें में सोचें तो हमारी बुद्धि उस समय स्थिर होने लगती है वो सही निर्णय लेने लगती है क्योंकि हम एक निर्णय लेने के पहले दस विकल्पों पर सोचने लग जाते हैं उन दस पर सोचते सोचते सौ विकल्प खड़े हो जाते हैं इसलिए कभी बुद्धि एकाग्रता से निर्णय नहीं लेती इसलिए योगी की बुद्धि तीक्षण होती है एकाग्र होती है। फिर वो कहते हैं बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तुमने भिन्न भिन्न भिन शास्त्रों की बातें सुनकर अपनी बुद्धि को भ्रमित कर लिया जो वेदों की बातें हैं वहां पर विभिन्न शास्त्रों को वेद बोलते हैं वो तुमने वेद की विभिन्न बातों को सुनकर अपनी बुद्धि को भ्रमित कर लिया है क्योंकि जब हम उसका तात्पर्य मतलब इंटरप्रिटेशन गलत निकालते हैं तब हम बुद्धि से भ्रमित हो जाते हैं और ये मन की बड़ी विशिष्टता है कि किसी भी बात का मतलब वो अपनी सुविधा के लिए अलग निकाल लेता हम कुछ भी बात हमें कही जाए तो हम उसकी अपनी परिभाषा बना लेते जैसे हमें बोला कि सदा सत्य बोलो तो जहां चुप रहना है वहां पर भी सदा सत्य बोलने की फार्मूला लगा देंगे क्योंकि यहां भी तो सत्य बोलना जरूरी था वहाँ चुप रहना जरूरी था वहाँ पर भी हम सदा सत्य बोलने लग जाएंगे क्योंकि जहाँ पर कि मौन रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए हम अपने मन को सबसे पहले ये ट्रेनिंग दें ये सिखाएं समझाएं कि सबसे पहले मन एकाग्र हो शांत चित्त हो और साथ ही साथ उसके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव जब तक मन में प्रेम नहीं है तब तक स्थिरता संभव नहीं है जब तक मन में प्रेम नहीं है तब तक इस संसार के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है अभी जो मन में प्रेम की जो बात है हम कभी कभी इसको उल्टा समझते हैं अभी मन में जिसके प्रेम होगा तो वो तो गलत सलत निर्णय लेगा लेकिन प्रेम नहीं वो मोह की बात होती वो मोह होता है जब हम गलत निर्णय लेते हैं जैसे धरत को मोह था अपने पुत्र से दुर्योधन से मोह था तो वो प्रेम नहीं था अगर उसको प्रेम होता धरतराष्ट्र को तो प्रेम होता तो उसे सन्मार्ग दिखाता सही रास्ता दिखाता कि तुमको ये काम गलत कर रहे हो तुम जो उचित है उससे अपने पद से भटक रहे हो लेकिन मोह अंधा होता है वो आपको सन्मार्ग से दूर ले जाता है इसलिए सबसे पहले हृदय में मन में चित्त में प्रेम का प्रादुर्भाव जरूरी है अगर प्रेम होगा तो ही सच्चे ज्ञान के हम अधिकारी हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि जो वेदों से तुमने जो गलत मतलब निकाले हैं कैसे गलत मतलब निकाले हैं कि लड़ाई झगड़ा बुरा है अब इसका हमारा इंटरप्रिटेशन या नहीं इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अपने कर्तव्य किसी की रक्षा या अपने धर्म के लिए लड़ाई मत करो वरन इसका मतलब यह है कि अनावश्यक विवाद से बचो अपने स्वार्थ के लिए किसी अतिक्रमण करने के लिए किसी का हित हरण करने के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो अगर तुम बड़े हो तो छोटों को क्षमा करते सीखो अगर छोटे छोटे कोई गलती करते हैं तो उन्हें सही राह दिखाते हुए उन्हें क्षमा करते सीखो इन बातों का तुमने गलत मतलब निकाल लिया और तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर तुम कोई बड़ा काम कर रहे हो भाग के अगर तुम यहाँ से भागोगे तो तुम्हारी अपकर्ति कई जन्मों तक निश्चित है और लोग तुम्हें भगोड़ा कायर और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि जो तुम्हारी मृत्यु से भी ज़्यादा खराब तुम्हारी मृत्यु बुरी नहीं है लेकिन मृत्यु से भी ज्यादा खराब है और फिर तुम जीतोगे या हारोगे ये तो तुम भी नहीं जानते अगर हार या जीत दोनों में संभव रखकर पराय और अपने में संभव रखकर सुख दुख में दर्द में और आराम में संभव रखकर अगर तुम युद्ध में जुट जाओगे तो ये युद्ध तुम्हें कोई पाप में नहीं डालेगा और ये युद्ध से मतलब क्या है युद्ध से मतलब है जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में जो यज्ञ करते हैं प्रतिदिन यज्ञ करते हैं वो युद्ध है हम अगर जिद्दोजहां करते हैं पैसे कमाने के लिए तो वो भी युद्ध है अगर हम किसी न हो पा रहे होने वाले कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं वो भी युद्ध है तो युद्ध और यज्ञ अलग नहीं है यज्ञ एन प्रोजेक्ट यज्ञ का त्विक मतलब होता है डेरेवेटिव मीनिंग क्या है प्रोजेक्ट यज्ञ मतलब एक अनुष्ठान एक प्रोजेक्ट उसके कई मतलब हो सकते हैं अगर आप एक थीसिस लिख रहे हो तो वो भी यज्ञ है वो भी एक प्रोजेक्ट है अगर हम एक दुकान के बारे में प्लान किया और हमने उसको जमीन से शुरू किया और पूरा बनाया तो ये भी एक यज्ञ है क्योंकि हमने उसको एक अंजाम दिया उस एक कार्य को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया वो प्रोजेक्ट है अब इस प्रोजेक्ट को ले करते हुए ये हो सकता है कि मैं तो लूट जाऊंगा अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो और फिर क्या होगा उसमें हम एन केन प्रकार चाहे बेईमानी करके चाहे किसी का हित हरण करके चाहे षड्यंत्र करके उसको पूरा करेंगे क्योंकि हम तो तय कर चुके हैं कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए इस यज्ञ को पूरा नहीं कर पाए तो हमारा नाश हो जाएगा हमारे सब दिवाला निकल जाएगा काम खत्म हो जाएगा तो उस परिस्थिति में हम उस यज्ञ में अपने आप को कर्म फल में झोंक देंगे कई जन्मों तक उन फलों को भोगना है एक प्रोजेक्ट वो होता है कि जो हम प्यार से करते हैं प्रेम से करते हैं। सफल हो गए तो परमेश्वर को अर्पण असफल हो गए तो उसकी इच्छा जीत गए तो परमेश्वर को अर्पण हार गए तो उसकी इच्छा वो वही कहते हैं कि तू तो जीतेगा तो इस धरती को भोगेगा इस जीत गया तो इस धरती को भोगेगा और धरती को धर्मपूर्वक भोग कर तो परमेश्वर को प्राप्त होगा और अगर तू हार गया मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर निश्चित तो फिर स्वर्ग को जाएगा क्योंकि तू तो धर्मयुद्ध में लड़ रहा है लेकिन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो लड़ाई कर रहा इस धर्मयुद्ध से तू अगर हार भी गया मृत्यु को भी प्राप्त हो गया तो स्वर्ग तो जाएगा तेरी कीर्ति है ना कई जन्मों तक कई वर्षों तक लोग तेरी कीर्ति गाएंगे हम कीर्ति गाते हैं झांसी किराने की कीर्ति गाते हैं क्यों गाते हैं कि वो अपने कर्तव्य को पूरा करते करते स्वर्ग सिद्धार गई चली गई अपनी जान दे दी तो वही बात परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य के पथ को मत छोड़ो और हुआ के पथ को इंगित करने वाला या निर्धारित करने वाला जो हमारे विश्व का सर्वोच्च साहित्य है उसको हम वेद कहते तो यहां यह कभी गलती से नहीं हमको समझना है कि वेद की आलोचना की गई क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा वेद वाक्यों से भ्रमित तुम्हारी बुद्धि लेकिन वेद वाक्यों से भ्रमित इसलिए है कि तुमने उसका मतलब गलत निकाला इंटरप्रिटेशन गलत निकाला फिर दूसरी बात वेद के पुष्पित वचनों से जो लोग भ्रमित हैं वो कर्म के गड्ढे में गिरते कर्मफल से बंध जाते अब इसका फिर दो तरह से मतलब निकाल लेते लोग ये समझते हैं कि वेद त्याज्य है ऐसा नहीं वेद त्याज्य नहीं है यहाँ हम वेद से मतलब पहली बात तो वेद का मतलब होता है ज्ञान वेद शब्द का ही संस्कृत में मतलब होता है ज्ञान वेदती यानी जानता है जो क्रिया है वेद वेद का मतलब होता है ज्ञान तो ज्ञान कभी बुरा नहीं हो सकता लेकिन बुरा क्या हो सकता है उसका उपयोग चाकू बुरी नहीं होती उसका उपयोग बुरा भी हो सकता विद्युत बुरी नहीं हो सकती इसका उपयोग बुरा भी हो सकता है जल बुरा नहीं होता जल का गलत उपयोग हो सकता है। अग्नि बुरी नहीं है अग्नि का उपयोग बुरा भी हो सकता है। हर चीज का उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। एक बंदूक बुरी नहीं रक्षा करती लेकिन उसका उपयोग दुरुपयोग हो सकता है वही बात कृष्ण समझाते हैं कि हमें वेद राह गलत नहीं दिखाते वेद तो आपके समस्त कर्तव्यों को इंगित करते हैं कि आपके क्या करते हैं कर्तव्य को निर्धारित करने में सर्वोच्च अगर कोई ज्ञान है तो वह है वेद क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये पूरा जो चैप्टर है इसका आधार ही खत्म हो जाता क्योंकि इसका चैप्टर ये जो कर्तव्य बता रहे हैं तुम कर्तव्य से मत भागो तुम अपने कर्तव्य को करो ये कर्तव्य कहाँ से आए वेद से आए तो वेद की आलोचना नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं जब वेद की ज्ञान को लेते हैं उसमें कुछ अनुष्ठान दिए हैं उस अनुष्ठान को जब करते हैं और हमारी कामनाएं जब प्रबल होती तो हम इन वेद के अनुष्ठानों को करेंगे और साथ में हम कामना परक यज्ञ करेंगे तो उस समय उस कामना परकता को उसकी आलोचना करते हैं भगवान कृष्ण कि तुम वेद के पुष्पित वाक्य से भ्रमित हो जाते हो पुष्पित वाक्य क्या है कि वेद के बारे में जो पंडित ये कहते हैं कि इससे इससे बेहतर कुछ नहीं है कि यही अंतिम है यही प्राप्तव्य है गंतव्य है कर्तव्य है करना है तो यही जाना है तो इसी से और अंतिम रूप से जो प्राप्तव्य है वो ये वेद से हो ऐसी बातें करने वाले खुद भी भ्रमित हैं और जनता को भी भ्रमित करते हैं क्योंकि सर्वोच्च स्वर्ग नहीं है सर्वोच्च भोग नहीं है किसी भी कामना परक यज्ञों को, को पूर्ण करने से होने वाली प्राप्ति परमार्थ नहीं है अल्टीमेट मैटर नहीं क्योंकि परमार्थ का मतलब होता है जो अंतिम रूप से प्राप्त किए जाने योग्य है वो परमार्थ है यानी इस चीज को पाने के बाद जब और कुछ पाना शेष न रह जाए परमार्थ है तो वेद जो आपको अनुष्ठान बताते हैं उस अनुष्ठान को बताने के रहस्य क्या रहस्य है कि जब आप अत्यंत दुखी है इस संसार में अत्यंत परेशान हैं, और आपको अगर कोई आके कहता है कि चलो चलो आश्रम में प्रवचन सुनेंगे तो आप क्या बोलेंगे अभी हमारा मन नहीं है अभी बहुत परेशानी है दिमाग ठीक नहीं है अभी हमारा क्योंकि अगर आप सोचोगे कि परमेश्वर का कोई कार्य करें ईश्वर की ओर मन को एकाग्र करें तो सबसे पहले चाहिए कि घर में रोटी है खाने को कल की व्यवस्था है चिंता नहीं है बच्चा है तो अनुकूल है पढ़ाई कर रहा है काम धंधे से लग रहा है कुछ न कुछ अनुकूलताएं जीवन में आवश्यक अगर जीवन में कम से कम जो मिनिमम अनुकूलताएं अगर होती हैं तो हमारा मन आसानी से आगे बढ़ सकता है और उन अनुकूलताओं के लिए वेद में योजनाएं दी हैं कि इस तरह से इन अनुष्ठानों से हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं या हमारे जीवन में जो अत्यधिक कष्ट हैं उन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं वेद के अवर स्वरूप छोटे स्वरूप आज भी हमको उपलब्ध हैं कहीं आपको कहीं अनुष्ठान सिखाए जाएंगे कहीं भी हम पंडित के पास जाके अपनी समस्या बताते हैं वो आपको कुछ ना कुछ विधान बताते हैं ऐसे चलता है लेकिन वेद की अभी हमारी परंपरा बहुत पिछड़ चुकी है पहले से बहुत पिछड़ चुकी है लेकिन महत्व बात का वही है कि वेद के जितने अनुष्ठान हैं वे हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन इन अनुष्ठानों को करते करते अगर हम मोहित हो जाते हैं कि यह बड़ी अच्छी बात है, अब हम एक मकान से दो बनाएंगे दो से चार बनाएंगे चार से छह बनाएंगे अब हम इतने धन से इतना बना लेंगे इतने सुख को बढ़ाकर इतना सुख कर लेंगे तब ये वेद का गलत इंटरप्रिटेशन वही कहते हैं कि वेद के पुष्पित वाक्यों से कि यही सब कुछ यही अंतिम गंतव्य प्राप्त कर्तव्य है ऐसे कहने वालों के बहकावे में अगर हम आते हैं तो हम अपने इस जीवन को नष्ट कर लेते हैं वेद बुरानी है लेकिन कामना परकता बुरी है कामना परखता तब बुरी है जब हमारी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण मूलभूत आवश्यकताएं अगर पूर्ण ना हो तो वहां तक कामना परखता आवश्यक है अगर आप बिल्कुल भूखे मर रहे हों तो चोरी भी बुरी नहीं है लेकिन हां अगर बच्चा होटल में घुस के चोरा लाता है एक ब्रेड चोरा लाता है क्योंकि वो भूखा मर रहा है तो उसके लिए वो पाप नहीं है क्योंकि जीवन की रक्षा करना उसका अधिकार है लेकिन अगर जो सब कुछ है जिसके पास अगर वो फिर चोरी करता है तो फिर तो पाप है तो वही बात वेद है कि जब हमारे पास कुछ नहीं है कुछ मूल आवश्यकताएं हैं तो उनके लिए वेद या वैदिक विधियां हमारे लिए अमृत स्वरूप काम करती हैं हमारे जीवन को सार्थक बना देती हैं लेकिन क्यों ताकि हम आगे चल के परमेश्वर के योग को कर सकें इसलिए वेद है इसलिए नहीं है कि हमारी खाली कामनाओं की अनंत पूर्ति करते चले जाए कि हमारी कामनाएँ तो कभी पूरी होती ही नहीं ये तो इतना बड़ा गड्ढा है कि जितना भरो उतना कम उस गड्ढे में कुछ भी डालते जाओ वो कम है जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा ही था कि ये वासना अपूर्णीय है जिनकी कभी पूर्ण हम कर ही नहीं सकते तो मनुष्य की वासना के बारे में कितनी ही कथाएं हमारे पुराणों में भी है एक राजा ये आयाति थे जिन्होंने अपनी अपने पुत्र से जवानी मांग ली थी और एक हजार बरसों के लिए उसने कहा था तुम मेरी जवानी ले लो और मैं आपका बुढ़ापे को लेकर जंगल में रहूँगा एक हजार बरस खूब उसने आनंद मनाया और एक हजार बरस आनंद में पता नहीं कैसे बीत गए और वो दिन आ गया जब उसे अपनी बुढ़ापा वापस लेना और जवानी लौटानी थी और बस जब वो गया तो अपने पुत्र को उसने ज्ञान वाक्य कहा एक ही बात कही कि पुत्र तुझे एक ज्ञान की बात कहता हूं तो मेरा अनुभव की बात कहता हूं फिर तू तेरी जवानी वापस ले आज भी मैं उतना ही प्यासा हूं जितना एक हजार साल पहले था आज भी मैं उतना ही प्यासा हूं और दूसरी बात इस संसार का समस्त ऐश्वर्य समस्त धरती समस्त धन किसी एक व्यक्ति की कामना पूरी करने के लिए भी कम है किसी एक व्यक्ति की भी इच्छाएं ये संसार पूरी नहीं कर सकता क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं कामना दुष्पूर है वासना दुष्पूर है वो यही शब्द यूज करते थे कि कामना दुष्पूर है इसकी पूर्ति संभव नहीं है लेकिन पूर्ति कैसे संभव है उसकी पूर्ति तब संभव है कि जब हम अंतर चेतना में परमेश्वर के प्रति मोह पैदा करें उसके प्रति प्रेम पैदा करें अंत में कृष्ण यही कहते हैं योग में कि तुम मुझ पर ध्यान करो तुम मेरी ओर आओ परमेश्वर की ओर आने का मतलब इन इंद्रियों से होने वाले सुखों से दूर उसके बगैर हम परमेश्वर की ओर बढ़ ही नहीं सकते तो वेद की बात होती है वेद के बाद में वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते वाधिका रस्ते माँ अब तुम जो संसार में जो प्रोजेक्ट लेकर आयो जो भी यज्ञ लेकर आयो करने के लिए तो, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्तव कर्मणी ये बड़ी विशिष्ट बात कहते हैं वो कहते हैं कि तुम जो करने जा रहे हो उसमें जहाँ तुमने फल की इच्छा की तो तुम फल के बंधन में बंध जाओगे वो फल मिलेगा तो आनंद विभोर हो जाओगे वो फल नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाओगे इन दोनों परिस्थितियों में तुम कर्म के बंधन में बंधे हो इसलिए चूंकि तुम्हारे हाथ में यूं भी फल तो है ही नहीं अगर तुम चाहो भी कितना भी कि ऐसा हो जाए तो वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं तो फिर उसकी कामना क्यों करो फिर एक उससे भी बड़ी बात बोलते हैं वो उसके नीचे कि फल की इच्छा तो मत करो लेकिन कभी अकर्मण में भी मत बनो वही अंतिम बात बोलते हैं माते संगअकर्मण तो ही यानी अकर्मण का संग ही में मत करो कि मैं तो भैया आप जब कर्म फल छोड़ना है तो मैं तो काम ही छोड़ दू है ना कुछ नहीं करूं तो ये जो संन्यास का जो एक ऐसा स्वरूप है कि हम खाली हम तो भागेंगे वो भागने का नहीं कह रहे वो कहते हैं अपने कर्तव्य को करते रहो इस कर्तव्य को करते करते ही आपको सन्यासी होना है वो सन्यास का क्या स्वरूप है वो भी आने वाले समय में अपन जब पढ़ेंगे तो वो समझ में कृष्ण बहुत अच्छे समझाते हैं पूरे जीवन का सार समझाते हैं और ये पूरे जीवन की जीने की कला बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं कि किस तरह से हम इस संसार में ऐसे चले जाएँ ऐसे जी जाएं, जैसे कमल का पत्ता पानी में डुबा के निकाला गीला हुआ ही नहीं हमें संसार में हुए कुछ हुआ ही नहीं हमको उसके लिए वो कहते हैं कि अगला जो गुण वो बताते हैं वो बताते हैं कि मनुष्य को योगी बनना है मतलब ये जो हमने पहले सांख्य का ज्ञान पढ़ा था अभी ये योग का ज्ञान बता बताता तो योगी बनने के लिए एक क्या बताया था कौन स्थिर चित्तता स्थिर प्रज्ञता एकाग्रता दूसरा जो मति भ्रम हो जाता हम इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं हमारे शास्त्रों का उसको नहीं करें तीसरा हम जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लेते हैं यंग्ञ हाथ में लेते हैं उनको हम कामना कामनापरक्ता से हटकर, उनको परमेश्वर को अर्पण करने के लिए ड्यूटी की तरह करें जैसे अगर एक बहुत बड़ा आप उद्योगपति भी है तो उसको वो तो कई लोगों की सेवा कर रहा है कई लोग उससे अपना पेट घर चला रहे हैं लेकिन अगर उसके हृदय में ये है कि मैं तो इतना कर लूँ उस बिजनेसमैन को पछाड़ दूँ तो फिर वो कर्मफल में भागी हो जाता है अनाथ वो अपने कर्तव्य के भाव से ट्रस्टी भाव से संरक्षक के भाव से जो कार्य करता है कितना भी बड़ा काम करें राजा जनक भी करते थे पूरे संसार को उस पर राज करते थे और साथ ही साथ उन समस्त वैभव प्राप्त थे सोने के सिंहासन पर सोते थे लेकिन वो उनको छूता नहीं था क्यों नहीं छूता था क्योंकि वो इन सबसे ऊपर थे अब वहां पर बताते हैं कि एक तपस्वी होता है एक योगी होता है तपस्वी उस राह पे है जो योगी बनने जा रहा है और जो योगी वो है जो योग में उत्तीर्ण हो चुका है तो दोनों में क्या फर्कता है योगी वो स्थिति है जब स्थित प्रज्ञ हो, हो जाता है व्यक्ति या योगी स्थित प्रज्ञ हो जाता है स्थित प्रज्ञ का मतलब जो हमारी बाहर से आने वाली उत्तेजनाएं हैं जो होने वाले कर्मों के परिणाम हैं जो अनुकूलता और प्रतिकूलता के झूले झूलते हैं हमारे आसपास, उन सब से हम असंपृक्त रहते हैं, उससे हम अप्रभावित रहते हैं। यानी हम उस समय में कह सकते हैं कि हमारे चित्त में हिलोरे नहीं आते संसार में तो हिलोरे लगत आएंगे ऐसा कभी क्षण नहीं जाएगा जब कोई दुख नहीं देने वाला आ जाएगा कोई व्यंग करने वाला आ जाएगा कोई बात चुभा देगा कोई दुख की खबर सुना देगा कोई सुख की खबर सुना देगा इन सबके बीच में वो कैसा होता है एक ऋषि ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की थी कि वो स्थिर चित्त व्यक्ति स्थिर प्रज्ञा कैसा होता है हमको समझने के लिए उन्होंने बताया कि समुद्र के बीच में चट्टान होती जो समुद्र से कुछ ऊपर तक निकली होती लेकिन जब ज्वार आता है तो वो डूब जाती जब समुद्र का पानी ऊपर बढ़ता है चंद्रमा के आकर्षण से ऊपर बढ़ता है ज्वार आता है तो उस समय वो चट्टान डूब जाती लेकिन जब ज्वार उतरता है तो चट्टान वैसी वैसी घट जाती उसमें तिल का कोई फर्क नहीं आता एक बात दूसरी बात उधर से जब कोई नाविक निकलता है तो उस चट्टान को देख के अपना रास्ता तय करता है कि ये चट्टान के दक्षिण छोर से निकल के जाऊँगा तो मैं अगले दिन मेरे जगह पे किनार पे पहुंचाऊंगा अब इन दो बातों का क्या मतलब एक तो ये कि आने वाले ज्वार बांटे यानी सुख दुख आपको अप्रभावित रखें अंदर से ना आप उछलो कूदो ना दुखी हो अंदर से टूटो भी नहीं और बाहर से कितने भी तूफान आए उनको मजबूती से झेल लो पहली बात और दूसरी बात वो अपने आप होती है वो है आपको देख के संसार अपनी राह तय करता है आप उस स्थिति में खड़े हो जाते हो कि जिस स्थिति में आपके आसपास एक प्रवाह मंडल विकसित हो जाता है जहाँ आपकी उपस्थिति मात्र वो चट्टान बोलती नहीं कभी कि इधर से निकलो लेकिन आपकी उपस्थिति मात्र लोगों को रास्ता दिखा देती आपका उपस्थित होना वही पर्याप्त है आप जहाँ कौन जो स्थिर चित्त जो चंचल चित्त है उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा ये चट्टान आज यहां है कल वहां खड़ी हो जाएगी हमारे को क्या मालूम किधर जाना है उस चट्टान पे कोई भरोसा नहीं करेगा लेकिन वो चट्टान जो स्थिर है हमारे दादाजी ने भी देखी थी यहीं थी हमारे पिताजी भी कहते हैं इस चट्टान के दक्षिण छोर से निकल जाना आज हम भी देख रहे हैं हमने 50 बार वापरा मालूम है इधर से निकलेंगे हम अपने ठिकाने में पहुंच जाएंगे ये चट्टान कभी धोखा नहीं देती ऐसा ही वो होता है स्थिर चित्त उसी को कहते हैं योगी तो स्थिर चित्त या स्थिर प्रज्ञ ये है ना स्थिर प्रज्ञ वो है जो अपनी आत्मा में समस्त सुख दुख सबको समेट लेता है और जितनी जानने वाली वस्तुएं हैं जिनको हम प्रमेय कहते हैं उन समस्त प्रमेयों के प्रभावों को अपने भीतर समेट लेता है अपनी इंद्रियों को कैसे अंदर समेटता है वो कहते हैं जैसे कछुआ अपनी गर्दन हाथ पैर सब अंदर समेट लेता है कभी ऐसा दिखता है कि पत्थर रखा हुआ है वो समस्त इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेता है ऐसे ही स्थिर प्रज्ञ वो होता है जो समस्त इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेता है उसको बाहर होने वाले परिवर्तन उसके भीतर होने वाले परिवर्तनों से कोई सरोकार नहीं रखते उसकी अपने अंदर एक चट्टान की तरह मजबूत दुनिया बन जाती है उसको वो स्थिर पगे बोलते हैं जैसे एक रसोईया हमेशा रसोई में तो नहीं रहता एक किचन में ही तो रसोईया है भैया लेकिन ये तो यहाँ बैठा है भैया यहाँ भी तो बैठेगा ना वो ऐसा थोड़ी कि चौबीसों घंटा रसोई में रहेगा रसोईया है चौबीस घंटा रसोई में तो नहीं रहेगा ऐसे ही योगी भी सामान्य संसार में सामान्य जिंदगी जीता है वो हंसता भी है बोलता भी मजाक भी करता है उसके दोस्त भी हैं दोस्तीयारी भी है सब कुछ करता है लेकिन उसकी अंदर की स्थिरता कभी कमजोर नहीं पड़ती उसके अंदर के वो आनंद भी लेता है मजाक भी करता है हंसी मजाक भी ठिठोली भी करता है ऐसा कभी मत समझो कि वो योगी है तो मुँह बना के बैठा रहेगा चट्टान की तरह चट्टान उसका अंतर्तम है चट्टान उसका चित्त है चट्टान उसका व्यवहार नहीं है चट्टान उसका शरीर नहीं है उसका शरीर तो सुकोमल है अत्यधिक कोमल है और उसका मन तो सबके प्रति संवेदना से भरा है इसलिए दोनों चीज़ें कभी कभी बड़े विपरीत प्रतीत होती हैं लेकिन योगी का व्यक्तित्व तो परमेश्वर कृष्ण बताते हैं ऐसा ही होता है जो संसार के प्रति संवेदनशील है प्रेम से भरा है और उसका चित्त चट्टान की तरह है बड़े से बड़ा नुकसान बड़े से बड़ा फायदा उसे अविचलित रखता है अंदर से वो स्थिर बना रहता है और अंतिम बात आज के लिए कि जो योग के पथ पर है कभी कभी क्या होता है कि हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को मजबूत कर लेते हैं हम आज उपवास करेंगे आज हम ये नहीं देखेंगे हम ये नहीं सुनेंगे ये नहीं खाएंगे बोलेंगे नहीं यानी और कभी कभी हम ये कहते हैं कि हम ऐसा व्रत रख लेंगे ऐसा नहीं करेंगे तो कृष्ण इसके बारे में बड़े अच्छे जवाब देते हैं। वो कहते हैं अपनी इंद्रियों को सुखाने से अंदर से इनका स्वाद खत्म नहीं हो जाता आप अपनी इंद्रियों को सुखा लो अनुपयोग करने से हम खाना नहीं खाएंगे मुंह को सुखा लो हम बिल्कुल नाक बंद कर लेंगे आंख पर पट्टी बांध लेंगे कान में रुई लगा लेंगे या हम अन्य इंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे चलेंगे नहीं फिरेंगे नहीं बोलेंगे नहीं छुएंगे नहीं जो भी हमारे मन में जो जो भी बातें आती हैं हमारे मन में लेकिन ऐसा करने से हमारे उसके जो प्रभाव हैं इम्प्रेशन हैं हमारे मन के ऊपर वो नहीं खत्म होते तो कृष्ण कहते हैं इन इंप्रेशन को इन प्रभावों को कैसे खत्म करें क्योंकि इंद्रियों को सुखाने से तो इंद्रियजन आनंद को छोड़ देने मात्र से तो हम इंद्रियों के चुंगल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि फिर मन के अंदर फिर वो लड़ाई रह जाती है अरे ये नहीं भोगा वो नहीं छुआ वो नहीं पकड़ा वो नहीं खाया वो नहीं देखा मन तो वहां फिर भागेगा है ना क्योंकि हमने उनको छोड़ तो दिया एकदम कपड़े ऐसे पहने लेकिन हम ये नहीं करेंगे लेकिन ऐसा करने मात्र से क्या आपके हृदय में स्थिर आई क्या नहीं ये तपस्वी जरूर है तप कर रहा है तप का मतलब होता है इंद्रियों के वेगों को सहन कर रहा है लेकिन फिर भी ये सहन कर रहा है योगी तो वह है जिसको सहन नहीं करना पड़ता इंद्रियों का वेग ही शांत हो जाता है उसके सामने दोनों में बहुत फर्क है तपस्वी तप को करते हुए इंद्रियों के वेगों को सहन करता है योगी सहन नहीं करना पड़ता वह अपने आप सहन हो जाता है जैसे चट्टान के ऊपर कितना भी पानी डालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यह कब होगा ये तब होगा जब आत्मा के आनंद से आपका वास्ता होगा आत्मिक आनंद का जिसने एक बार स्वाद देख लिया उसको फिर इंद्रियों के वेग परेशान नहीं करते ये बात भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिसने आत्मा के आनंद को जान लिया आत्मस्थ होने के सुख को देख लिया जिसने अपने भीतर झाक कर अपने भीतर स्थित कृष्ण को जान लिया उसको फिर इंद्रियां अपने आप छोड़ देती उसकी इंद्रियां फिर सुख दुख से परे हो जाती आने अब उसके बाद उसके आगे के बाद वो और भी जोरदार है वो कहते अब ये योगी संसार के सब काम करता है अच्छा भोजन करता है अच्छे बिस्तर पर सोता है अच्छा संगीत सुनता है सब कुछ करता है लेकिन ये इन सब से ऊपर रहता है अब उसको छोड़ना नहीं पड़ता बलात् तो छोड़ना नहीं पड़ता कि मैं तो नहीं खाऊंगा मैं तो नहीं पहनूंगा मैं तो टाट पर सोऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कर वो समस्त संसार में जो समस्त उचित उसके प्रारब्ध के अनुकूल उसको जो कुछ मिलता है उन सबका उचित भोग करता है लेकिन वो इन भोगों से ऊपर रहता है ये उसे परेशान नहीं करते ना उसको सुख की लहर देते हैं ना दुख की लहर देते हैं वो उसके भीतर स्थिर चित्त हो जाता तो ये स्थिर प्रज्ञा की परिभाषा है और एक वो है तपस्वी जो इस रास्ते पर अग्रसर है तो इन्हीं बातों को हम फिर आगे जारी रखेंगे अगले सप्ताह में लेकिन अगले सप्ताह के बारे में आपको एस में खबर दे दूँगा संभव है कि मैं गुरुवार के बजाय शुक्रवार को मिल पाऊँगा गुरुवार को एक संभावना है कि कुछ एक समस्या आने की तो जैसा भी होगा मैं आपको एसएमएस के जरिए या फ़ोन के जरिए सूचना दे दूँगा गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सतगुरु की जय सखी सरकार की जय की जय ओं भद्रम कर्णभिया देवा भद्रम पश्ये माक्षरजत्र स्त्री रंगस्तुष्ट्वा शत्रु विषेमह देवि यदा ओं सहना सह वीर कर्वावहे तेजस्वीना वथितमस्तु मषावे ओं स्वस्ति न इंद्रो गृहश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षुह ओम बृहस्पतिरद पूर्णमद पूर्णा पुर्ण पूर्ण पूर्णम पूर्णमादाय पूर्णस्णमायूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति